प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना नमस्कार प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता ए के हंगल से बातचीत के दूसरे भाग में मैं आपका स्वागत करता हूं हंगल साहब के बारे में प्रसिद्ध फिल्मकर्मी ऋतिक घटक का कहना ये था कि हंगल साहब से बड़ा अभिनेता फिल्म उद्योग में मिलना मुश्किल है बात भी सही है 50 और 60 के दशक में हंगल साहब मुंबई का रंगमंच व छाए रहे उनकी तूती बोलती थी आज भी वो इब्टा के प्रतिबद्ध सदस्य हैं और आजकल तो वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं तो चलिए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं हंगल साहब से कराची और सिंध हैदराबाद की जेलों में डेढ़ साल गुजारकर सन उनचास की दिवाली की रात जब लुटे पिटे एके हंगल अपने परिवार के साथ मुंबई बंदरगाह पर उतरे तो उनके पास खोने को कुछ नहीं था लेकिन पाने को था पूरा संसार आठ साल तक इब्टा के मंचों पर अभिनय करते करते कब हिंदी फिल्मों ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया उन्हें पता ही नहीं चला यू बासु भट्टाचार्य के अनुभव से लेकर एम एस सत्यू की गर्म हवा तक में उन्होंने शानदार अभिनय किया। लेकिन बम्बैया फिल्म नगरी में उनकी पूछ बढ़ी सत्तर के दशक में बनी रमेश सिप्पी की मेगा हिट शोले से शोले कहने को एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र और संजीव कुमार से लेकर हेमा मालिनी और जया भादुड़ी जैसे स्टार प्रमुख भूमिकाओं में थे लेकिन मौलवी के एक मामूली से रोल में हंगल ने दर्शकों के बीच अपनी अमित छाप छोड़ी उसके बाद तो मुंबई में बनने वाली हर तीसरी फिल्म में हंगल के लिए एक खास रोल क्रिएट होता देखते ही देखते स्टाना के रियलिस्टिक एक्टिंग स्कूल के एकलव्य अवतार किशन हंगल अपने किस्म के एक्टर स्टार बन गए एक ऐसा स्टार जो दुख और मुश्किलों में जूझने के बावजूद हार न मानने वाले आम हिंदुस्तानी की नुमाइंदगी करता है खास पर्दे पर फिल्मों में आप किस तरह है मैं तो थिएटर करता था फिल्मों का ख्याल ही नहीं मेरे साथी तो सब थिएटर वाले फिल्मों में चले गए थे शंकर शाल था गाने लिखता था बलराज सानी थे ये इब्तर से गए ख्वाजा अहमदबास थे हाँ हम हा। हमने कहा नहीं हमने मेरा कुछ नेचर अलग किस्म की तबीयत थी अलग मिजाइ था मैं सोचा मैं फिटन नहीं करूँगा फिल्मों में इसलिए मैं मगर मैं किसी मुझे डायरेक्टरों ने कहा फिल्म डायरेक्टर मेरे ड्रामे देखे आगर साहब आपका जो एक्टिंग स्टाइल है वो फिल्मों के लायक ठीक है इसलिए फिल्मों में आइए तो बातू भट्टाचार्य हमको फिल्मों में लिया है अनुभव पहली फिल्म थी तनुजा थी ये कजोल कजोल की माँ संजीव कुमार मैं तो दिनेश ठाकुर थे मैं संजीव का बताऊँ आपको मैं तो संजीव हमारे ड्रामा ग्रुप में आया ए पजामा पहन के और सिगरेट में रख के पीता था हमको कह रोल दो हम नहीं नहीं, नहीं। आखिर छोटा सा रोल दिया तो अच्छा निकला ये पर मैंने बड़ा एक ड्रामा किया डबरू उसमें इसको मैंने बड़ा एक बात बताऊं, दो अपनी तरफ से करता था सो यानी इन ही वाज माय स्टूडेंट इन एक्टिंग संजीव कुमार उसका आपके इस दूरदर्शन में इंटरव्यू हुआ था फूल के लिए यहाँ गुलशन गुलशन तबस्तुम किया करती थी उसने पूछा तो मुझे बूढ़े आदमी का रोल क्यों करते हो संजीव कुमार से उसने कहा ये इसके लिए एक यहाँगढ़ जिम्मेदार है वो बेचारा 25 साल का था 30 साल का इब्तम आ मैंने उसको मैं ड्रामा डायरेक्ट कर रहा था मैंने उसको 70 साल के बूढ़े का रोल दिया तो वो फिर लोगों ने उसे बूढ़े का ही रोल देना शुरू किया तो वो तो तो ने पूछा भाई तुम तो बूढ़े का रोल करते हो तुम जवान हो उस लिए एक एक आंगल जिम्मेदार उससे पूछो बहुत बहुत अच्छा अच्छा था था मर विचार मैं किसी के लिए रोया नहीं मरने पर अपने घर वालों के लिए नहीं उसके लिए मैं रोया हूं मैंने एक दिन काम नहीं किया बंद करके रोता रहा इतना मेरा उसका था दिल लगा हुआ साथ बहुत अच्छा एक्टर था एक दो फिल्में बनी तो लोगों ने कहा यार ये कौन है अखबारों में बड़ी चर्चा हुई यार ये कोई नया एक्टर है बहुत अच्छा और फिर मुझे काम मिलना शुरू हो गया मैंने फिर टेलरिंग छोड़ दिया फिर इसमें नाम हो गया नाम हुआ तो अच्छा जिंदगी सुधर गई <laughs> तो फिर मैं जब से फिल्मों में आ गया पहली फिल्म कौन सी थी आपकी शागिर जो खूब चली से मेरा हुआ राम तो उसके बाद अनुभव था लेकिन देखिए शागिर से पहले भी एक फिल्म मैंने की कैमरा फेस किया मैंने तीसरी कसम में राज कपूर वहीदा रहमान मैं राज कपूर का बड़ा भाई था मैं लोगों को कहूँ कि ये मैं वो देखना मैं उसका बड़ा भाई वो फिल्म जब आई तो मैं तो आई नहीं <laughs> <laughs> बखार बोले काट दिया बेरा रोल फिर ये शागिर्द में भी ऐसा हुआ <laughs> शागिर्द हुआ जब पचास हफ्ते चली सबको बुला गो सिल्वर जुबली सबको ट्रॉफियाँ मिल रही है वो मुझे बुलाया ही नहीं मैं हीरोइन का भाई था बाप था भाई नहीं बुलाया क्योंकि मुझे कुछ जानता नहीं था ऐसी खतरनाक लाए अल्लास्ट यू नो अल्टीपल नो यूर अस्टार दे किल यू ऐसा था तो स्टार की परिभाषा क्या बनती है आपकी नज़र में हर जिसको लोग खूब चढ़ाएं आसमान पर उसमें तो आप मैं तो नहीं में नहीं थे। नहीं थे तो स्टार नहीं शुरू में स्टार नहीं बाद में जब बने देर आइटेड अच्छा <laughs> तो उसके इस सफर के बारे में जरा मैं तफसल से बात करना चाहता हूँ कि ये फिर शागि के बाद फिर शागिर्द में आप हिरोइन के बाप रहे उससे पहले तीसरी कसम में आपको एडिटिंग में निकाल दिया गया तो शागिद की बात है मुझे काम मिलता गया अनुभव किया अनुभव में अच्छा पसंद आया लोगों के ये नई किस्म लोग पूछें ये एक्टर कौन है ये एक्टर तो मेरा इंटरव्यू होने शुरू हुए जैसा आप ले रहे हैं इंटरव्यू अखबार एक और बात मजे की बात बताऊँ फिल्म फेयर वालों ने मेरा इंटरव्यू किया दो फिल्में मेरी आई इंटरव्यू के बाद कह लेंगे जी आपका जन्मदिन क्या बताइए मैंने क्यों कहते हैं आपके लिए हमारे पास चिट्ठियाँ आती हैं हम एक हांगल को जन्मदिन मुबारक भेजना चाहते हैं तो आप जन्मदिन हम लिख देंगे आपको मैंने कहा मेरे लिए चिट्ठियाँ आती हैं आपको हाँ आपको मालूम नहीं बहुत चिट्ठियाँ आती हैं हमको मैंने कहा मुझको अपना जन्मदिन मालूम नहीं तो मैं आपको क्या बताऊँ ऐसा कैसे ऐसा ही है मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं कब पैदा हुआ और मेरी माँ भी मर गई बाप भी माँ मैं किससे पूछूं कि मैं कब पैदा हुआ नहीं कोई तो दिन होगा मैं होगा मैं मुझे मालूम नहीं मैं क्या करूं? अच्छा कुछ तो बताइए मैंने कहा मतलब मैं तो अभी अप्रैल का महीना है ना इंटरव्यू मैंने कह लिख दो 26 जनवरी मैं फ्रीडम फाइटर हूँ छब्बीस जनवरी रिपब्लिक डे हिंदुस्तान कन का वो तो बहुत दूर है तो पंद्रह अगस्त लिख दो उन्होंने पंद्रह अगस्त लिखिए चिपक गया पंद्रह अगस्त मेरे साथ जब पंद्रह अगस्त आता है लोग फूल भेजते हैं चिट्ठिया भेजते हैं तुम जियो हजारों साल और मैं हंसता हूँ अंदर ही अंदर कि मेरा जन्मदिन भाई नहीं है मैंने कहा फ्रीडम फाइटर हूँ पंद्रह अगस्त में सारा हिंदुस्तान पैदा हुआ हम भी समझते मजाक की बात है लेकिन ऐसा हुआ तो ये आपका जो 30 साल का लंबा सफ़र रहा फिल्मों में 30 साल से ज़्यादा का बड़ा एक्टिव सफ़र की बात मैं कर रहा हूँ वैसे मैं जहाँ तक समझता हूँ अभी तक आप रिटायर नहीं हुए हैं फिल्मी ज़िंदगी से लेकिन 30 साल के जो आपका एक्टिव सफ़र रहा है इसके अनुभव आपको क्या सिखाते हैं और क्या आप समझते हैं कि इसके बाद आपकी ज़िंदगी में नज़रिया इनके प्रति बदला देखो तो लोगों ने मुझे बड़ा एक्सप्लायट भी किया क्योंकि मेरी जो रहन सहन है बिल्कुल फकीरों जैसा है मैं शो करता नहीं हूँ एक रूम के टर्नामेंट में रहता हूँ मैं एक टेलीफोन है गाड़ी एक ड्राइवर और कुछ नहीं है तो लोग मेरा नाम हो गया तो लोग आने शुरू हुए हमारी फिल्म में काम करो ये या वो कितने पैसे लेंगे हमें मैं, मैं इतना लूँगा हाँगिर साहब आप इतने पैसे क्या करोगे आपकी इतनी सिंपल लिविंग है हाई थिंकिंग है हम फूल जाते living, thinking, तो सिंपल हाई थिंक जो जो बाबा जो तुम्हारा दिल जाता है उसकी वजह हमने आज तक अपना घर नहीं बनाया लोग एक्सप्लायट करते थे नाम पैदा किया अच्छा एक्टर है अच्छा आदमी है नेम फेम पैसा नहीं पैसा नहीं है ये आप कहते हैं और उधर इनकम टैक्स वालों ने आपके यहाँ रेट मार दी तो इसमें ये कंट्रोडिक्शन इस कैसे हैं साहब एक अंडर वो कहते हैं एक सिंधी में एक मिसाल है नालो चढ़ल चोर फांसी चढ़े जिसका नाम होता है बहुत चोर का वो बेचारे ने न भी किया हो तो भी फांसी चढ़ जाता किसी ने किया होगा वही हालत हमारी थी म जब बहुत हो गया यह हो गया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इसके पास पैसा होगा उस एक ही दिन सब बड़े स्टारों पर रेट मारी इनकम टैक्स का रेट हमारे भी सुबह टक टक ट्रक, ट्रक, ट्रक कर रहे इनकम नहीं दे पांच छह आदमी बंदूकें लिए हुए अरे भाई क्या इनकम टैक्स है आओ भैया मेरे पास क्या नहीं सर आप साहब सारा दिन नौ बजे आए रात को नौ बजे गए सारा घर छान मारा हूँ कुछ नहीं निकला ऐसा कैसे हो सकता तुम्हारा इतना नाम में? ऐसा है? हो सकता क्या ऐसा है अब उनको क्या मालूम मेरी जिंदगी कैसे रही है मैं दूसरों के लिए जिया हूँ अपने लिए नहीं जिया <laughs> ये बेसिक कारण जो मैं अब तक अपना मकान नहीं बना सका अपना घर नहीं ले सका तो पैसा कहाँ से आएगा और लोगों ने मुझे एक्सप्लाट किया या आप तो सिंपल आदमी आप क्या करेंगे इतने पैसे को तो जवाब भी नहीं किया हंगल साहब आप हर आर्टिस्ट अपना एक सेल्फ एवेल्युएशन करता है हम लोग अपने आप अपने को तोलते हैं और सबसे ईमानदारी का जो असेसमेंट अपना होता है वो आदमी अपने आप कर सकता है दूसरे तो कर नहीं पाते कोई करता है कोई नहीं करता कोई नहीं करता, करता। लेकिन बहरा हमने किया आपने किया आपकी नजर में सबसे बढ़िया फिल्में आपकी कौन सी रही मैंने शुरू में जो काम किया वो ऋषिकेश मुखर्जी के संग किया हमारी साइंकु इज वेरी सिक दिज गुड्डी छोटे सा रोल था गुडी फिल्म क्या जय बहादरी के संग की जय बहादरी के संग मेरी बहुत फिल्में आई और का रोल आपने किया था हाँ किया वह का फिर नमक हराम किया उनके संग वगैरह वगैरह तो उससे एक अलग सा मुझे मेरा इमेज बना गुडी जो मैंने किया उसमें जय बहादरी थी मैंने कभी देखा नहीं था इसको नाम सुना था ये अभी नई नई इंस्टीट्यूट से आई थी तो मैंने देखा सेट पर मैं तो एक लड़की छोटी सी लड़की इतनी सी बैठी है किताबें लेके तो ऋषिकेश ने मुझसे पूछा डायरेक्टर जानते हो लड़की कौन है मैन का मैं तो नहीं जानता कौन तो, ये गुड्डी बनेगी अरे ये जब आदरी हैरान होगी इतनी सी लड़की बगल मैंने कहा स्कूल से भाग के आई होगी शूटिंग देखने बच्चा थी अरे फिर जो उसने काम किया मेरे साथ और वो जो रोल था उसका और इतने मेरा उसके बहुत बिल्कुल दिल मिल गया यानी हमारा काम का जो लेवल था रियलिस्टिक लेवल वो एक जैसा ही था फिर तो हमने बहुत काम किया और दूसरी फिल्म फिर तो कई बनी लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिसने मुझे नाम दिया वो शोले थी मानना पड़ेगा ये रमेश सीपी डायरेक्टर था उसका शोले वो भी इतफाक से मुझे मिल गई मैं गया हुआ था देवानंद की फिल्म बनाने कठमंड कठमंड से आगे माउंट एवरेस्ट के पास गया था तो इश्क इश्क इश्क एक पिक्चर थी वो तो चली नहीं तो उसका इसका क्लैश हो गया डेट का तो मैंने कहा नहीं करता वो तो कैसे भी करके देवानंद ने सपोर्ट किया जल्दी छोड़ देंगे तुमको यह करके कर पच्चीस वर्ष हो गया अब तक लोग याद करते हैं और वो पाँच साल तक वो पिक्चर एक थिएटर में चली है पाँच साल तक तीन सौ रोज ऐसी पिक्चर थी किस्मत के बाद रिकॉर्ड उसी ने तोड़ा है तो वो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे के गया उसने मुझे मशहूरी भी दी मुझको नाम भी दिया उसने इसी दौरान कुछ कलाकारों के साथ जो संजीव कुमार को तो आपने अपने जिक्र किया था कोई कलाकार आपके जो मनपसंद रहे हों जिनके आप तहे दिल से इज्जत करते हूँ मैं इज्जत करता हूं जय बच्चन की और वो मेरी इज्जत कही म्यूचुअल अच्छा ऋषिकेश मुखर्जी की मैं इज्जत करता हूं डायरेक्टर की और लड़कियों में राखी की मैं मेरे काफ़ी राखी ने किया रेखा ने किया और जीनत अमान ने किया मेरे संग बहुत काम अभी अभी परसों मिली मुझे मुंबई जी में जीनत आजकल अमेरिका गई हुई जब एक फंक्शन में मिली तो मैंने कहा भैया मैं तो अभी बहुत बूढ़ा हो गया हूँ कभी किस ज़माने में तो क्योंकि मैं भी तो मोटी हो गई हूँ अक्सर ये पर... होता है हंगल साहब के जब भी हम बुज़ुर्ग या बड़े सीनियर अभिनेताओं से या कलाकारों से आज की पीढ़ी के बारे में बात करते हैं तो उनका बड़ा एक पेट्रनाइजिंग एटीट्यूड रहता है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है सब कुछ आपकी बहुत ईमानदार राय आज के फिल्म के कलाकारों के बारे में क्या है देखिए आज द दे होल फिल्म लाइन पहले ऐसा था कि टेक्निकल एडवांस नहीं था इतना और इसलिए एक्टिंग पे जोर था स्टोरी पर जोर था आज टेक्निकल पर जोर है उसकी मदद ज़्यादा ली जाती है और एक्टर को भी ज़्यादा उछल कूद बहुत है चंद एक्टर हैं बहुत अच्छे हैं दो तीन शाहरुख है, खान हैं आमिर ख़ान हैं और एक दो हैं और आ, मगर आजकल एक्टरों को क्या चाहिए देखो जिम में जाते हैं मसल बनाते हैं मसल ए, दिखाते आजकल जिसम ज्यादा दिखाया जाता आत्मा कम तो ये यही मैं आपसे आप पूछना चाहता हूं कि जैसा आपने अभी फरमाया कि पहले जमाने में आपको स्कोप था क्योंकि टेक्निकल एक्सीलेंस बहुत कम थी हमारे पास माध्यम भी नहीं थे तो एक्टिंग के जरिए आंखों के जरिए अपनी आवाज के जरिए अपने हाव भाव से हम लोग वो करते थे आज जब हमारे पास तकनीक बहुत बढ़ गई है हम उसका बेटर यूज कर सकते हैं इस्तेमाल बढ़िया हो सकता है तो क्यों ना करें तो इस वो तो करें तो उसके साथ एक्टिंग आड़े कहां आती है साहब ये सवाल इसका मैं जवाब आपसे चाहूँगा देखिए अब किसी को खाने में गोभी अच्छा लगता है तो दूसरी चीज़ कुछ खाते ही नहीं गोभी खाएँ गोभी खाएँगे गोभी गो बाधी कर देता है ये उन्हें ख्याल नहीं रहता है। नहीं लेकिन ये टेक्निकल जब टेक्निकल टेक्निकली हम इतना अच्छा दिखा सकते हैं टेक्निकल एडवांस से तो उस पर ही जोर देते हैं एक्टिंग पे ज़ोर कम देते हैं कहानी पे ज़ोर कम देते हैं आजकल देखिए एक, एक जैसी कहानी है इसको वो वो हो गया दो लड़कियाँ एक लड़का हो गया वो घर से भाग गया फिर मिल गया इस किस्म की चीज़ें वो अब ज़्यादा नहीं चलती आजकल नई चीज़ नई कहानी जब होती है भले छोटी पिक्चरों चल जाती है बड़ी पिक्चरें मार खा जाती है ये आपने देखा हो नहीं ये तो हमने देखा है कहीं भी फिल्मों में टेक्निकल एडवांस से कहाँ तक मदद करेगा टेक्निकल नहीं तो कहीं टेक्निकल एडवांस हम लोगों के लिए मतलब जी का जंजाल तो नहीं बन गया है बन रहा है कि क्रिएटिविटी बिल्कुल खत्म हो गई बिल्कुल खत्म तो होती नहीं कभी क्रिएटिविटी मगर जो लोग ज्यादा टेक्निकल की बात करते हैं तो वो कहानी को इग्नोर करते हैं तो इसलिए वो भारी पड़ता है टेक्निकल एडवांस भारी पड़ता है नहीं आजकल आपको मजरूर सुल्तानपुरी साहिल लुदियानवी शैलेंद्र शंकर पैदा नहीं हो रहे हैं आपके पास दिलीप कुमार अमिताभ बच्चन भी पैदा नहीं हो रहे हैं तो जाहिर है ये शंकर जो है ये तो काफी मल्टी डायमेंशनल है देखिए हर चीज का जब अंत हो जाता न, है ना अतीत जिसको बोलते हैं फिर वो वापस मुड़ता है आपको उम्मीद है कि वापस मुड़े आपको देख करके कई बार मन में एक इमेज उभरती है और वो इतनी मिलती जुलती है आर के लक्ष्मण के मिस्टर कॉमन मैन के साथ सारे दुनिया के झंझट जंझाल परेशानी अपने ऊपर समोए समाए हुए सब समेते हुए और उसके बाद भी चेहरे पर मुस्कुराहट उसके चेहरे पे एक अजीब किस्म का एक डिसमय तो होता है लेकिन निराशा नहीं होती मेरा फिल्मों में जिस किस्म का काम रहा है ज़्यादातर वो गरीब आदमी है एक टीचर है अच्छा टीचर है जो है एक, एक अच्छे भले आदमी का इमेज है ये तो लोग बोलते हैं या नहीं बोलते बोलते हैं ना अब देखो उसका नुकसान क्या होता अब इतना भला आदमी तो मैं नहीं हूं हूँ भला बुरा भी नहीं हूं ठीक देख अब देखो उसका क्या लोग लोग बड़े भोले भाले हैं बड़े मैं बता दू एक मैं मुंबई में नमक हराम रिलीज हुई थी उसमें मैं लेबर लीडर था अच्छा लेवल लेडर तो मैंने गाड़ी खड़ी करी तो मैंने ख़रीद व फरोख्त कुछ की वापस में गाड़ी आके बैठा ड्राइवर को बोला चलाओ चलाई तो पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस विसल बजा के गाड़ी खड़ी करवा दी मैं मैंने कहा को कोई ट्रैफिक रूल तोड़ा होगा हमने वो आया पुलिस वाला सलाम क्या भाई भाई हमारी यूनियन पुलिस वालों की यूनियन बना दो आप बहुत अच्छे आदमी हैं अरे यूनियन किसने आप दे आपको नमक हराम में देखा आप लेबर लीडर थे हमारे लेबर लीडर जो तो हैं वो पैसा खा जाते हैं अच्छे लोग नहीं हैं आप बना दीजिए हमारे पुलिस वालों की यूनियन बोली अब मैंने कहा भाई मैं एक्टर हूँ लेबर लीडर नहीं हूँ वो मैंने रोल किया था कल को मैं कोई बदमाश का रोल करूंगा तो आप तो मुझे जूतों के हार पहना दोगे क्योंकि बदमाश ऐसी बात नहीं नहीं आप बहुत अच्छे हैं तो ये होता है इमेज इमेज इमेज जो बन जाए तो फिर लोग वैसे हालांकि मैंने शौकीन भी किए शौकीन तीन शौकीन थे अशोक कुमार, कुमार मैं और उत्पल दत्त वो एक अलग मस्ती थी, थी, थी, थी उसमें तीन बूढ़े बुढ़े शौकीन होते मौजूदा भारतीय समाज की तस्वीर एक हंगल के मन में गहरी बेचैनी और छत पटाहट पैदा करती है आम आदमी की गरीबी भूख महंगाई और बेरोजगारी ये सब ऐसे सवाल हैं जो उनके दिलो दिमाग पर हमेशा छाये रहते हैं ऐसा अक्सर होता है कि वो उलट कर खुद से सवाल करते हैं कि जंगे आज़ादी में मुझ सहित लाखों हिंदुस्तानियों ने जो कुर्बानियाँ दी क्या वो सब फिजूल गयी इसके बावजूद वो हताश नहीं है उन्हें पक्का यकीन है कि एक न एक दिन देश को उसकी सच्ची तस्वीर मिलेगी भले ही इसके लिए कुछ और लड़ाई लड़नी पड़े सांप्रदायिकता के सवाल और मजहबी खून खराबे के खिलाफ वो खुलकर बोलते हैं। उनके मन में इस बात का गहरा रंज है कि फिरका परस्ती की मुखालिफत में उन्हें पाकिस्तान में डेढ़ साल की सजा हुई लेकिन इसी सोच के चलते हिंदुस्तान में उनकी फिल्मों आरोप तीन साल का अवैधानिक प्रतिबंध लगा रहा पंगल साहब आपने हमारे साथ वक्त बिताया अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए हमको बड़ा आनंद आया हमारे दर्शकों को हम उम्मीद करते हैं और भी ज़्यादा आनंद आएगा आपने जो जहमत यहाँ पे आने की गवारा की उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद देते हैं नमस्कार आपको भी नमस्कार और देखने वालों को भी नमस्कार